देवी भागवत नवम स्कंध भगवती दक्षिणा के प्राकट्य का प्रसंग यह स्तोत्र तो कह दिया अब ध्यान और पूजा विधि सुनो विद्वान पुरुष को चाहिए कि सालक की मूर्ति में अथवा कलश पर आवाहन करके भगवती दक्षिणा की पूजा करें ध्यान यो करना चाहिए भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात यह देवी साक्षात कमला की कला है संपूर्ण यज्ञ आगादि कर्मों में अखिल कर्मों का फल प्रदान करना इनका सहज गुण है ये भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है सबने इनकी वंदना की है ऐसी शुभा शुद्धिदा शुद्धि रूपा एवं सुशीला नाम से प्रसिद्ध भगवती दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ नारद इसी मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष मूल मंत्र से इन वरदायी देवी की पूजा करे पाद्य अर्घ आदि सभी इसी वेदोक्त मंत्र के द्वारा अर्पण करने चाहिए मंत्र यह है ओम श्री क्लीम दक्षिणा ये स्वाहा सुधीजनों को चाहिए कि सर्व पूजिता इन भगवती दक्षिणा की अर्चना भक्तिपूर्वक उत्तम विधि के साथ करें ब्रह्मण इस प्रकार भगवती दक्षिणा का उपाख्यान कह दिया यह उपाख्यान सुख प्राप्ति एवं संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाला है भूमंडल पर रहने वाला भारतवर्ष को भारतवर्ष का जो भी पुरुष देवी दक्षिणा के इस चरित्र का सावधान होकर श्रवण करता है उसके कोई कर्म अधूरे नहीं रह सकते पुत्रहीन पुरुष गुणवान पुत्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है जो भार्हीन हो उसे परम सुशीला सुंदरी पत्नी सुलभ हो जाती है साथ ही उसका घर कुलीन पुत्र वधु से भी संपन्न हो जाता है पुत्र उत्पन्न करना विनय मधुर भाषण पातिव्रत तथा शुद्ध आचरण ये सभी सदगुण उस पुत्र वधु में रहते हैं विद्याहीन विद्वान दरिद्री धनवान भूमिहीन भूमिमान तथा प्रजाहीन व्यक्ति श्रवण के प्रभाव से प्रजावान बन जाता है संकट बंधुविक्छेद विपत्ति तथा बंधन के अवसर पर एक महीने तक इसका श्रवण करके पुरुष इन सभी विषम परिस्थितियों से छूट जाता है इसमें कोई संशय नहीं है